रामकृष्ण लीला प्रसंग नरेंद्रनाथ का प्रथम आगमन और परिचय नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ श्री दुर्गाचरण के पुत्र विश्वनाथ बड़े होने पर फारसी और अंग्रेजी में विद्वान हो गए और कलकत्ता हाई कोर्ट में अटर्नी का काम करने लगे यथेष्ट धनोपार्जन करने पर भी दानशील तथा बंधुबत्सल होने के कारण वे कुछ छोड़ नहीं जा सके पितृधर्म पुत्र में आने के कारण ही संभवतः वे संचयी और मितव्ययी नहीं हो सके यथार्थ में अनेक विषयों में विश्वनाथ का स्वभाव साधारण गृहस्थों से भिन्न था कल क्या होगा इसकी चिंता कभी नहीं करते थे सुपात्र या कुपात्र का विचार न करके सभी को सहायता देते थे स्नेहपरायण होने पर भी दूर देश में रहते समय अपने परिजनों का कोई समाचार न लेकर वे निश्चिंत रह सकते थे इस प्रकार की अनेक बातें उनके संबंध में बताई जा सकती है श्री विश्वनाथ जी बुद्धिमान और मेधावी थे संगीत तथा अन्य कला विद्याओं में उनका विशेष अनुराग था स्वामी विवेकानंद कहते थे उनके पिता सुकंठ गायक थे और प्राचीन साधकों के संगीत बहुत उत्तम रूप से गा सकते थे संगीत को निर्दोष आनंद समझकर ही उन्होंने अपने ज्येष्ठ पुत्र नरेंद्र को संगीत की शिक्षा में लगाया था उनकी पत्नी श्रीमती भुवनेश्वरी देवी भी वैष्णव भिक्षुक तथा अन्य गायकों के भजन केवल एक बार सुनकर सुर ताल लय के साथ गा सकती थी ईसाइयों की बाइबिल तथा फारसी कवि हाफ़िज़ की कविताएं पढ़ने में श्री विश्वनाथ जी की बहुत आनंद आता था ईसा मसीह के पवित्र चरित्र के एक दो अध्याय वे रोज़ पढ़ा करते थे और हाफ़िज़ की प्रेमपूर्ण कविताओं में से कुछ कुछ अपने पुत्र तथा पत्नी आदि को भी कभी कभी सुनाया करते थे लखनऊ लाहौर और आदि मुसलमान प्रधान नगरों में कुछ दिन रहने के कारण वे मुसलमानों के आचार व्यवहार और खान पान के भी अनुरागी हुए थे रोज पुलाव खाने की रीति संभवतः उसी समय से उनके परिवार में चल पड़ी थी श्रियुत विश्वनाथ एक और जैसे गंभीर थे दूसरी ओर वैसे ही रसिक भी थे उनके पुत्र पुत्रियों में से यदि कभी कोई गलती करता तो वे कठोर वाक्यों से उसे शासित न कर उसके मित्रों में उस बात को इस ढंग से प्रचारित कर देते कि वह लज्जित होकर फिर वैसा काम कभी नहीं करता दृष्टांत स्वरूप बड़े पुत्र नरेंद्र ने एक दिन किसी बात पर अपनी माँ से कुछ झगड़ा करके उन्हें एक दो कटु बातें कह दी थी श्रीयुक्त विश्वनाथ ने नरेंद्रनाथ को तो कुछ नहीं कहा पर जिस कमरे में वे अपने मित्रों के साथ बैठा करते थे उसके दरवाजे के ऊपर की दीवाल में कोयले से बड़े बड़े अक्षरों में लिख दिया नरेंद्र बाबू ने आज अपनी माँ से ऐसी ऐसी, ऐसी बातें कही हैं नरेंद्र नाथ और उनके मित्रों को उस कमरे में प्रविष्ट होने के पहले ही वह लिखी हुई बात दिख पड़ती थी फलस्वरूप नरेंद्रनाथ अपनी गलती पर बहुत दिनों तक संकोच अनुभव करते रहे विश्वनाथ जी की दानशीलता श्री विश्वनाथ अनेक कुटुंबियों का पालन पोषण करते थे अन्य दान में वे सदा मुक्त हस्त थे दूर के कुछ रिश्तेदार भी उनके पालन पोषण आदि में अपना जीवन यापन करते हुए आलस्य में ही दिन बिताया करते थे कोई कोई तंबाकू, भांग आदि नशीली चीज़ें पीकर अपने जीवन का अवसाद दूर करते थे बड़े होने पर नरेंद्रनाथ कभी कभी इन अयोग्य व्यक्तियों को अन्नदान देने के कारण पिताजी को उलाहना दिया करते थे सुनकर विश्वनाथ जी कहते थे मनुष्य जीवन कितना दुखपूर्ण है तू अभी क्या समझेगा जब समझेगा तब उस दुख से कुछ समय के लिए छुटकारा पाने के लिए जो लोग नशा करते हैं उन्हें तू दया की दृष्टि से देखने लगेगा